श्री रामकृष्ण बचनामृत परिच्छेद एक सौ सत्ताईस सत्ताईस अक्टूबर अठारह सौ पचासी भजनानंद में साढ़े पाँच बजे का समय है नरेंद्र श्याम बसु गिरीश डॉक्टर दोकड़ी छोटे नरेंद्र राखाल मास्टर आदि बहुत से भक्त उपस्थित हैं डॉक्टर सरकार ने आकर नाड़ी देखी और औषधि की व्यवस्था की पीड़ा संबंधी बातों के पश्चात श्री राम के औषधि सेवन के बाद डॉक्टर सरकार ने कहा अब आप श्याम बाबू से बातचीत कीजिए मैं अब चलूँ श्री राम और एक भक्त बोल उठे गाना सुनिएगा डॉक्टर सरकार आप गाते गाते जो नाचने लगते हैं वह भाव दबाना होगा डॉक्टर फिर बैठ गए नरेंद्र मधुर कंठ से गा रहे हैं साथ ही तानपुरा और मृदंग बज रहे हैं गाना तुम्हारी रचना अपार चमत्कारों से भरी हुई है यह विश्व संसार शोभा का आगार हो रहा है गाना माँ घोर अंधकार में तुम्हारी अरूप राशि चमक रही है डॉक्टर मास्टर से कह रहे हैं यह गाना उनके श्री राम कृष्ण के लिए खतरनाक है श्री रामकृष्ण ने मास्टर से पूछा यह क्या कह रहे हैं मास्टर ने कहा डॉक्टर को भय हो रहा है कि कहीं आपको भाव समाधि न हो जाए कहते ही कहते श्री रामकृष्ण भावस्थ हो रहे हैं डॉक्टर के मुंह की ओर हेर हाथ जोड़कर कह रहे हैं नहीं नहीं क्यों भाव होगा परंतु कहते ही कहते वे गंभीर भाव समाधि में मग्न हो गए शरीर निश्चल और नेत्र स्थिर हो गए काठ के पुतले की तरह निर्वाग बैठे हुए हैं बाह्य जगत का ज्ञान देश मात्र नहीं है मन बुद्धि चित्त और अहंकार सब अंतर्मुख है अब ये पहले वाले मनुष्य नहीं दिख पड़ते नरेंद्र मधुर कंठ से गा रहे हैं गाना यह कैसी सुंदर शोभा है तुम्हारा कैसा सुंदर मुख देख रहा हूँ आज मेरे घर में हृदयनाथ आए हैं प्रेम का फुहारा छूट रहा है गाना हे दया हे नाथ यदि तुम्हारे चरण सरोजों में, में मेरा मन मधु चिरकाल के लिए मग्न न हुआ तो मेरे जीवन में सुख ही क्या है इस गीत को सुनकर डॉक्टर मुक्त हो अस्त्रपूर्ण लोचनों से बोल उठे आह आहा नरेंद्र ने पुनः गाया गाना वह शुभ प्रभात कब आएगा जब मेरे हृदय में उस प्रेम का संचार होगा जब मेरी कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी मैं मधुर हरिनाम करता रहूँगा और आँखों से प्रेमाश्रु धारा बह चलेगी